ईश्वर का विषय ईश्वर के स्वरूप को पूरी तरह स्वीकार कर पाना ठीक रूप में निर्णय कर पाना ये कुछ समय साथ है, विचार साध्य होता है एकदम से नहीं आता है जो चीज प्रत्यक्ष होती है उसके विषय में तो हमारा निर्णय निश्चय वा शीघ्रता से हो जाता है लेकिन जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष ना हो वो परोक्ष हो अनुमान से जाना जाता हो युक्तियों से सोचते हो शब्द प्रमाण से हमें मिलता हो लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हो रहा हो उसको स्वीकार करना अपेक्षाकृत कठिन होता है और परोक्ष वस्तुओं में भी जो चीजें संसार की सीमित वस्तुओं जैसी सीमित गुणधर्म वाली हो तो फिर भी हम अपेक्षा से शीघ्र स्वीकार कर लेते हैं लेकिन परमात्मा के गुण धर्म उसका स्वरूप ऐसा जैसा कि किसी दूसरे का नहीं वो स्वयं परोक्ष है और उसको समझाने के लिए कोई पूरा पूरा लगभग वैसा कोई उदाहरण भी नहीं मिलता इसलिए उसका समझना स्वीकार करना और भी कठिन होता है यदि कोई उदाहरण लोक में मिल जाता लगभग वैसा तो अपेक्षाकृत हम जल्दी स्वीकार कर पाते हैं छोटे मोटे उदाहरण मिलते हैं जिनसे प्रयास किया जाता है ईश्वर को भी ईश्वर के एक एक एकांश को समझाने का तो ईश्वर को समझने के लिए स्वीकार करने के लिए उसके ठीक स्वरूप के निर्णय करने के लिए अपने को समय देना चाहिए उसमें शीघ्रता की आवश्यकता नहीं है कुछ सुना कुछ पढ़ा मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है मेरा तो निर्णय ही नहीं हो पा रहा है बार बार प्रश्न उठते हैं इससे विचलित नहीं होना है बेचैन नहीं होना है परेशान नहीं होना है जितना आ गया अच्छी बात है उतना भी बहुत है फिर उस पर और विचार करना है ध्यान करते समय परमात्मा के स्वरूप को मन में रखते हुए जब हम शांति से बैठते हैं उस स्थिति में और भी निश्चय होते स्वीकार्यता होती है और इन सब में धीरे धीरे समय लगता है लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रश्न समाप्त होते जाएंगे प्रश्नों का समाधान हो करके उनकी समाप्ति होती जाएगी हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और भले ही परमात्मा का प्रत्यक्ष न हो लेकिन बाकी जो हमने सारा विचार किया है युक्ति से देखा है तर्कसंगत देखा है शब्द प्रमाणों को भी देखा है संसार में दिखने वाली चीजों के आधार पर हमने अनुमान किया है वो भी इतना दृढ़ हो जाता है जो फिर हटता नहीं है जैसे प्रत्यक्ष का हमारे को होता है वैसे ही वो भी निश्चय को प्राप्त होता है यद्यपि इससे जितना भी जानेंगे वो प्रत्यक्ष जितना कभी नहीं जान सकते प्रत्यक्ष ज्ञान तो वहीं परिपूर्ण होता है वो प्रत्यक्ष से ही होता है पूरी तरह किंतु परमात्मा का निश्चय तो इतने से भी हो जाता है परमात्मा के स्वरूप का निश्चय परमात्मा के अस्तित्व का निश्चय तो इससे भी पर्याप्त हो जाता है और ईश्वर का प्रत्यक्ष करने के लिए उसकी प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए पहले उसका ये निश्चय होना आवश्यक है यदि ईश्वर का ही निश्चय नहीं हुआ उसके स्वरूप का ही निश्चय नहीं हुआ तो उसका मार्ग भी हमारा ठीक नहीं चल पाएगा कुछ और इधर उधर हो जाएगा हम ये सोचे कि उसका प्रत्यक्ष होगा तभी निश्चय होगा उससे पहले तो होगा नहीं तो बस प्रत्यक्ष होगा तभी देखेंगे प्रत्यक्ष होगा कैसे जब तक उस पर इन सब अन्य साधनों से विश्वास नहीं करेंगे और उसकी प्राप्ति को अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे उसके मार्ग पर नहीं चलेंगे तो कहां से प्रत्यक्ष होगा इसलिए ये सब भी प्रक्रिया ईश्वर को जानने समझने के लिए अनिवार्य होती है आवश्यक होती है तो आपके सामने जो बातें रखी गई उसमें आपके प्रश्न आ रहे हैं उनको मैं ले रहा हूं कल वाले प्रसंग में पूछा गया है कल एक बात थी कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये जो वचन है तो इन्होंने प्रश्न किया है प्रश्न घनश्याम जी का है जब ईश्वर सत्य है तो सत्य से उत्पन्न जो कुछ भी होगा वह भी सत्य ही होगा तो यह विश्व असत्य क्यों है तो उसको वाक्य था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये जगत संसार मिथ्या है उस वाक्य में था उसका समर्थन नहीं किया था मैंने ब्रह्म भी सत्य है जगत भी सत्य है और जगत की मिथ्या स्थिति कैसे है ये नश्वर है ये पूर्ण सुख नहीं देता है हमारा लक्ष्य नहीं है लक्ष्य हो नहीं सकता ये सदा नहीं रहता इस दृष्टि से यह असत्य है, है और परमात्मा ने इस जगत को बनाया जो अद्वैत को मानते हैं और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहते हैं उन पर यह प्रश्न जाएगा कि ब्रह्म ही जब इस जगत रूप में आ गया परिणत हो गया स्वयं ही ये बन गया जगत जड़ वस्तु और कुछ नहीं है ब्रह्म ही परिवर्तित हो करके जब ये बन गया तो ब्रह्म जब सत्य है तो उससे बनी हुई वस्तु भी तो सत्य ही होनी चाहिए यह प्रश्न उन पर जाएगा ब्रह्म से इसकी उत्पत्ति भी स्वीकार करते हैं और इसको असत्य भी कह रहे हैं। ये नहीं हो सकता वो सत्य है तो उससे बनी हुई चीज भी सत्य होगी वो आपका तर्क ठीक है लेकिन दूसरी दृष्टि से जब परमात्मा ने प्रकृति को लेकर के इस संसार को बनाया इस रूप में भी तो परमात्मा सृष्टि का रचयिता है अद्वैत में तो ब्रह्म ही स्वयं परमात्मा ही स्वयं ये जगत बन जाता है वो एक अलग बात है लेकिन परमात्मा कर्ता, रचयिता और प्रकृति के तत्वों को लेके जड़ वस्तुओं को लेके फिर उसने ये सारा संसार बनाया इस पक्ष में भी जब देखेंगे तो उसकी सत्ता है जगत की सत्ता है ये कार्य रूप में जैसा है वो वैसा है मिथ्या नहीं है वो हमारा शरीर भी सत्य है हमें जो ज्ञान हो रहा है वो भी ज्ञान सही गलत ये तो हो सकता है लेकिन ज्ञान हो रहा है ये तो अपने आप में सत्य है हमें ज्ञान हो रहा है हम सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं अनुभव करते हैं जिन जिन वस्तुओं का करते हैं वो अपने आप में उनका अस्तित्व है इस प्रत्यक्ष में ज्ञान में जहां भ्रांति से हमें कुछ प्रतीति होती है उसको छोड़ दीजिए वो एक अलग बात है नहीं तो ये सब प्रत्यक्षी ही है, है हमारा जहां हम निर्भ्रांत है उसमें हमें ज्ञान होता है ये सब सत्य है अगला प्रश्न है घनश्याम जी का ही परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना करने की इच्छा प्रकट की और सृष्टि बन गई ऐसा ही उपनिषदों में आता है अच्छा ठीक है इसी तरह यदि मनुष्य सृष्टि में रहकर इच्छा धारण करता है तो वह गलत क्यों है गलत नहीं है इच्छा करना गलत नहीं है इच्छा आत्मा का स्वभाव है परमात्मा का भी स्वभाव है आत्मा का भी स्वभाव है चेतन अपने अपने जान के अनुरूप इच्छा को करता है जो साधन है जो वस्तुएं हैं जो उपलब्ध है उसमें से प्राप्त करने के लिए इच्छा करता है अपने को शरीर को चलाने के लिए इच्छा करता है पानी की भोजन की मकान की कपड़े की इत्यादि सुख की इच्छा करता है दुख को हटाने के लिए करता है इच्छा आत्मा का स्वाभाविक गुण है उसमें अपने आप में कोई दोष नहीं है इच्छा से रहित कोई नहीं हो सकता कामना से रहित तो कोई नहीं हो सकता कामना तो रहेगी सबकी रहेगी ना आज तक कोई हुआ है ना होगा ना आज है कोई कामनाओं की भिन्नता अवश्य होती है हमारा जान जैसा है उसके अनुरूप हम कामना या इच्छा करते हैं अब कामना तो कोई सिगरेट पीने की भी कर सकता है शराब पीने की भी कर सकता है वो भी कामना तो है कोई दूध पीने की भी इच्छा कर सकता है कामनाएं दोनों हैं, सुख प्राप्ति की भावना दोनों में है लेकिन कुछ कामनाएं गलत होती हैं, कुछ कामनाएं ठीक होती हैं इसलिए कामना का निषेध नहीं है गलत कामना का निषेध है मिथ्या कामना का निषेध है वो मिथ्या कामना ये कि जिसको हम सुखदाई समझ रहे हैं जिसको अपने लिए पूर्ण हितकर समझ रहे हैं वो वैसी सुखदाई नहीं है वो पूर्ण हितकर नहीं है तो अज्ञानता से युक्त होके जब हम इच्छा करते हैं उसका निषेध है तो परमात्मा भी इच्छा करता है वो अपने लिए नहीं करता वो जीवों के लिए करता है और जीव अपने लिए भी करते हैं दूसरों के लिए भी करते हैं अपने लिए भी की जा सकती है इच्छा जिसमें वास्तव में आत्मा का हित हो वो इच्छा की ही जानी चाहिए मुक्ति की इच्छा है धर्म की इच्छा है पवित्रता की इच्छा है ये सब किया जाना चाहिए आवश्यक है और इससे मुक्ति में कोई बाधा बाधा नहीं है हाँ इन इच्छाओं का रूप जब हमारा विकृत हो जाता है अधर्म से युक्त हो जाता है इन चीजों की प्राप्ति के लिए हम अने अत्याचार करने लगते हैं भ्रांतियां होती है तो वो गलत है उसे हमें केवल छोड़ना है तो इन्होंने इच्छा के पक्ष में भी बात रखी कि इच्छा से आविष्कार होता है नई चीज प्रकट होती है तो मनुष्य की इच्छा गलत क्यों है गलत नहीं आविष्कार भी नया यदि हानिकारक है तो भी गलत हो सकता है वो हमें ध्यान रखना ही है हानिकारक ना हो ये सभी चाहते हैं नहीं तो इच्छा की जा सकती है पढ़ने की इच्छा होगी स्वस्थ रहने की इच्छा होगी यश की इच्छा होगी इससे लिप्त नहीं होना है जो निष्काम हो जाते उनमें भी ये इच्छा तो रहती है जो जीवन मुक्त होते हैं निष्काम हो जाते हैं कर्म तो वो भी करते हैं भोजनादि वो भी प्राप्त करते हैं जीवन वो भी चलाते हैं उससे संबंधित इच्छाएं वो भी करते हैं लेकिन वो बाधक नहीं होती है सकामता को जब निषेध किया जाता है वो ये है कि संसार के सुखों को ही जब अपना लक्ष्य बना करके धन संपत्ति और वैभव इन सबको ही लक्ष्य बना करके जब व्यक्ति इच्छा करता है इन्हीं को लक्ष्य बना लेता है वहां निषेध किया जाता है कि इसमें वो भी धर्मपूर्वक की जा सकती है लेकिन जन्म-मरण तो चलता रहेगा उससे फलों का भोग होगा जन्म-मरण के चक्र से हटना है तो उन इच्छाओं को भी निष्काम बनाना होता है और जो सकाम इच्छाएं हैं वो भी धर्मपूर्वक होती है अधर्मपूर्वक होती हैं अगर हमें यहीं चलना है वो भी चीजें की जा सकती है एक स्तर तक वही की जाती है जब सकाम कर्म हम गलत तरीके से पूर्ति करते हैं अधर्म से करते हैं उससे बचने के लिए उससे ऊपर उठने के लिए पहले धर्मपूर्वक ही ये इच्छाएं की जाती हैं कोई आपत्ति नहीं है उसमें वो उस गलत स्थिति से उठाने में बहुत आवश्यक है अब उसके बाद में जब हमें बोध होने लगता है कि ये सकाम धर्मपूर्वक की गई कामना भी संसार का सुख का लक्ष्य भी ये त्याज्य है अब विवेक होगा और अब वैराग्य होगा अब निष्कामता पर वो जाएगा इसलिए ये भी किया जा सकता है इसमें कोई दोष नहीं है आगे ब्रह्मचारी मदन जी का प्रश्न है कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान के रहते हमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है ठीक है आगे हमने अपने पुरुषार्थ से ईश्वर के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर परमात्मा के मिलने के बाद हमें किस प्रकार का ज्ञान होता है ये प्रश्न इस पे आधारित है पहले ये बताया गया कि ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो हम उसके स्वरूप को ठीक ठीक जानते हैं पूरा जानते हैं मुक्ति में भी जानते हैं तो जब ईश्वर की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति शुद्ध जान से ही होती है तो पहले ही हमने which... which... so, जान लिया तो फिर ईश्वर के साक्षात्कार होने पर और क्या जानेंगे और मुक्ति पे मुक्ति में जाने पर और क्या अतिरिक्त जानेंगे यथार्थ ज्ञान तो हो ही चुका है ये प्रश्न है तो देखिये मिथ्या ज्ञान केवल ईश्वर के बारे में ही नहीं होता औरों के बारे में भी होता है आत्मा के बारे में प्रकृति के बारे में शरीर के बारे में ये भी मिथ्या ज्ञान होते हैं जो अनात्मा है उसको आत्मा समझना सुख को दुख समझ लेना दुख को सुख समझ लेना नित्य को अनित्य अनित्य को नित्य शुचि को अशुचि अशुचि को शुचि इत्यादि जो योग दर्शन में भी था न्याय दर्शन में भी आती है बात यह मिथ्या ज्ञान है सारा इसे हमें दूर करना है तो अन्य विषयों का भी ये मिथ्या ज्ञान हटेगा परमात्मा से संबंधित भी जो मिथ्या ज्ञान है कि परमात्मा है ही नहीं तो परमात्मा है परमात्मा चेतन है परमात्मा सर्वव्यापक है परमात्मा निराकार है परमात्मा बंधन में नहीं आता इत्यादि जो हम बहुत चर्चाएं कर रहे हैं ये भी हम जान लेते हैं तो ये उसका एक थोड़ा सा भाग जान पाते हैं वेदों को पढ़ के भी जो ईश्वर का स्वरूप जानते हैं वो भी थोड़ा ही जान पाते हैं लेकिन साक्षात्कार होने पे जब उसके आनंद की अनुभूति करते हैं वो प्रत्यक्ष तो अभी हम कर ही नहीं सकते वो जान हमें अभी कहाँ होगा मान लीजिए आम का फल है और उसके बारे में हम कितना भी जान लें उसको देख लें सुन लें सुघ लें पढ़ लें उसके बारे में उत्पत्ति कैसे होती है ये सब लेकिन खाए नहीं तो उसमें हमारे ज्ञान में तो न्यूनता रहेगी ना जब खाएंगे प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तब जो ज्ञान होता है वो एक अलग होता है एक केवल पुस्तकों में पढ़ा हमने उसकी ये गंध होती है ये रंग होता है इत्यादि तो जैसे जैसे हम प्रत्यक्ष करते हैं तभी ज्ञान की परिपूर्णता होती है तो अभी जो परमात्मा के बारे में हम जानते हैं जो मिथ्या ज्ञान हम हटाते हैं जिससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता वो तो अनुमान तर्क युक्ति शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है अब इसके बाद में उस सबको जान करके की ईश्वर न्यायकारी है कर्मफल की ऐसी ऐसी व्यवस्था है हमें ऐसा करना है मन क्या होता है वासनाएं क्या होती है कुसंस्कार क्या होते हैं इन सबको समझ के अपने को पवित्र आदि करते करते एक योग्यता बना ली इसके लिए जितना ज्ञान आवश्यक है वो हो गया और पूरा बोध हो गया आत्मा का भी प्रत्यक्ष हो गया प्रकृति से मैं भिन्न हूँ प्रकृति अलग है मैं अलग हूँ बुद्धि अलग है मैं अलग हूँ ये प्रत्यक्ष भी हो गया परमात्मा का भी अनुमान आदि से ज्ञान है अब असंप्रज्ञात समाधि में जब ईश्वर का आनंद मिलेगा ये उसका और प्रत्यक्ष होगा ज्ञान अधिक होगा ये अतिरिक्त है और ईश्वर से सीधा ज्ञान भी प्राप्त होने लगता है सीधी प्रेरणाएं प्राप्त होने लगती हैं बहुत अधिक मिलने लगती हैं और मुक्ति में ईश्वर के कर्तृत्व को और अधिक समझता है आज हम ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को कितना ही आश्चर्य से देखें लेकिन कितना सा जानते हैं बहुत थोड़ा सा हम बहुत दूर के ग्रह नक्षत्रों को निहारिकाओं को यहां से कुछ अनुमान कर सकते हैं वैज्ञानिक जा तो सकते नहीं प्रत्यक्ष कर नहीं सकते सूर्य का भी नहीं कर सकते वहां जा ही नहीं सकते जाएंगे तो रहेंगे नहीं यंत्र भी नहीं जा सकते वो यंत्र ही नहीं रहेंगे पिघल जाएंगे तो मुक्ति में सृष्टि को वो आत्मा कहीं भी जाके देख सकता है वो परमात्मा उसकी इच्छा मात्र से अव्याहत गति से वो वहां पहुंचता है यहां तो अभी भी प्रकाश की गति ही सबसे तीव्र मानी जाती है और ग्रह नक्षत्र से जो आ रहे हैं उनके प्रकाश ही आने में करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष लग जाते हैं कैसे पहुंचे कोई पहुंच ही नहीं सकते उस सबको भी जानना है उन वस्तुओं को नहीं वस्तुओं की मुख्यता नहीं है परमात्मा का कर्तृत्व कैसा है जैसे जैसे परमात्मा के कर्तृत्व को हम जानते जाते हैं वो और अधिक उससे प्रभावित होते हैं उससे प्रीति रखते हैं जैसे आज होता है तो वहां मुक्ति में भी आत्मा परमात्मा के स्वरूप को कर्तृत्व को जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसकी बहुत इच्छा रहती वो जानता रहता है आनंद में तो मग्न है ही लेकिन वो जिसको भी जानना चाहता है वो परमात्मा की सहायता से जानता है परमात्मा का कर्तृत्व यहां सृष्टि में रहते हुए वे वैज्ञानिकों के द्वारा जितना भी जाना जाए वो बहुत थोड़ा सा ही है। जान ही नहीं पाते वेदों को पढ़ के भी ईश्वर का पूरा कर्तृत्व नहीं जान सकते बहुत थोड़ा ही जान पाते तो मुक्ति में वो सारा क्षेत्र हमारा खुल जाता है तो इस दृष्टि से भी यहां पर भी मिथ्या ज्ञान हटा करके ईश्वर के बारे में शुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं जितना थोड़ा आवश्यक है उतना शुद्ध ज्ञान ही प्राप्त कर लेते हैं और बाकी समाधि के अंदर असंप्रज्ञा समाधि में मुक्ति में बहुत अधिक उससे ज्यादा जान होता है ईश्वर का इसलिए वहां पर मिलने पर हमें ज्ञान अतिरिक्त होता है आगे प्रश्न है लोकेन्द्र जी का कई बार जब हम वेदों को ईश्वर कृत कहते हैं तो कोई व्यक्ति शंका करते हैं वे कहते हैं कि मनुष्य कृत है हम साबित नहीं कर पाते कैसे समझाएं हम तो मानते हैं पर सच को साबित नहीं कर पाते तो हार जाते ईश्वर की स्तुति गुण प्रार्थना को तो हम सब मानते हैं उसके मतानुसार करते भी हैं पर वेदों को नहीं जानते किसी को वेद पढ़ाने के लिए उसे सरलतम रूप में लाने से क्या मिलावट का डर है या सब विद्वान नहीं बनेंगे उनकी योग्यता नहीं कौन सा कारण है इसी विषय में ब्रमचारी परमवीर जी का भी प्रश्न है कि जो कोई वेद को ईश्वरीय ज्ञान न माने तो उसे क्या क्या प्रमाण और तर्क दिए जाने चाहिए देखिए ये विषय अपने आप में बड़ा गंभीर है कि वेदों को हम ईश्वरीय ज्ञान कैसे स्वीकार करें प्राचीन काल से चल रहा है आज भी इसमें काफी भिन्नताएं हैं और चर्चा चलती है। जैसे ईश्वर के अस्तित्व और अनस्तित्व हो, होने न होने पर बहुत चर्चा चलती है स्वरूप पर बहुत चर्चा चलती है इसी तरह इस विषय पे भी बहुत चर्चा चलती है और जैसे ईश्वर के बारे में बहुत भिन्नताएं हैं ऐसे वेदों के बारे में भी अलग अलग लोगों की दृष्टियां हैं बहुत भिन्नताएं हैं हम कुछ बातों को अपनी दृष्टि से देख सकते हैं सबको हम सब चीजें मनवा पाए ये आवश्यक नहीं है हो नहीं पाता है वो जो प्रमाण चाहते हैं वो हम प्रमाण दे पाए ये आवश्यक नहीं है पर प्रयास कर सकते हैं हम अपने लिए भी कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं अगर कोई कहता है कि भई हमें प्रमाण दो कि वेद ईश्वरकृत है तो बोले कौन सा प्रमाण चाहिए आपको कैसा प्रमाण चाहिए कैसा प्रमाण चाहिए कोई पुस्तक है ये किसने लिखी कैसे पता लगता है कैसे पता लगता है ये निरुक्त शास्त्र है कैसे पता लगता है ये किसकी लिखी हुई है नाम लिखा हुआ है ये व्याख्याकार का नाम लिखा हुआ है ग्रंथकार का भी नाम लिखा हुआ मिल जाता है ठीक है और क्या प्रमाण है किसी पुस्तक का लेखक कौन है इसके लिए क्या प्रमाण हम लेते हैं उनसे पूछिए वो हमारे से प्रश्न कर रहे हैं बोले अच्छा ठीक है उत्तर देंगे पहले आप ये बताओ कि किसी पुस्तक का लेखक कौन है इसके लिए आपको कौन सा प्रमाण चाहिए और आप दुनिया की इतनी पुस्तकों को मानते हो कि ये इसने लिखी इसने लिखी इसका क्या प्रमाण है कैसे जानते हैं यही ना पुस्तक पे लिखा हुआ रहता है और कोई प्रमाण और कोई प्रमाण नहीं ना वो कुछ बोल पाएंगे तो बस इसी प्रमाणों को हम दे देंगे किससे देंगे वो कहां मिलेगा प्रमाण वेद के अंदर मिलेगा अब वो ये पूछते रहते हैं कि आप प्रमाणित करो अब हम कैसे प्रमाणित करें हम ये बताएंगे कि हां देखो ये उसकी कोई वीडियो फिल्म दिखाएंगे कोई और बताएंगे कि हां देखो ये ईश्वर लिख रहा था ये संभव ही नहीं है ये ऐसे ईश्वर कृत है कैसे बताएंगे हम उन जगहों पे चले जाते हैं जहां वो भी नहीं स्वीकार करते उनसे ही आप कैसे मानते तो इससे बढ़ और क्या प्रमाण होगा कि वेद के अंदर स्वयं लिखा हुआ है तो वेद के मंत्र है मैं श्री दयानंद ने भी लिखे हैं वेदादी भाष्य भूमिका में उदाहरण दिया एक मंत्र आपके सामने बदल देता हूं तस्मात यज्ञात सर्वहुता रिचह सामानी जज्जीरे छांसी जज्जीरे तस्मात यजुस तस्मात अजायता ये पूरे और मंत्र हैं किससे तस्मात यज्ञात सर्वहुता उस यज्ञ स्वरूप सर्वहूत परमात्मा से पीछे के मंत्रों में आगे मंत्रों में तस्माद अश्वा अजायंत ये चो भयाद उसी से ये अश्व बने उससे गाय बनी उससे प्रकृति बनी बहुत सारा वर्णन है वहां पर सृष्टि का ये ये चीजें बनी उसी बीच में ये भी मंत्र है उसी मंत्री स्वरूप परमात्मा से वो परमात्मा यज्ञ स्वरूप क्या है वो करता है ये यज्ञ सृष्टि यज्ञ चला रखा है उसने वो यज्ञ स्वरूप है प्रेरक है हमारा हित करता है अत्यंत निष्काम भाव से ये सारा करता है तस्मात यज्ञात सर्वभूत रिचा ऋग्वेद, सामानी साम सामवेद जज्जीरे उत्पन्न हुए हैं छंदासी अथर्ववेद, छंदांसी जज्जीरे तस्मा, तस्मात उसी से ये भी उत्पन्न हुए हैं, यजुस तस्मात अजायत है यजु यजुर्वेद भी उसी से उत्पन्न हुआ वेद की अंत साक्षी है किसी का प्रमाण पत्र चाहिए और किसी का प्रमाण पत्र चाहिए नहीं जब आप और पुस्तकों को मान लेते हो वहां पर लिखा हुआ है और यदि मनुष्यकृत है वो कहते हैं तो अच्छा आप बता दीजिए किस मनुष्य ने बनाया इसको किस मनुष्य ने बनाया और वो किसी का नाम कहा भी जाता है तो ये वेद का अंदर का स्वयं का मंत्र जब कह रहा है तो किसी मनुष्य का कैसे स्वीकार किया जा सकता है हमारी पूरी परंपरा भी इस बात को द्योतित करती है हमारे ऋषि लोग बोलते हैं हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं पुरातत्व के ही तो इतिहास देखते हैं मान लीजिए कोई पुरानी पुस्तक मिली और उसके लेखक का नाम पता नहीं लग रहा है तो दूसरी पुस्तकों में जो मिलता है उससे हम स्वीकार करते हैं कि देखो वहां इस ग्रंथ का संकेत वहां आया था उस पुस्तक में उस पुस्तक में कुछ नहीं मिलता है तो इधर उधर ढूंढते तो, जब वेद स्वयं कहता है तो वो हमें स्वीकार्य होता है और भी हमारी परंपरा के जो ग्रंथ है उनमें भी कहा गया और वेद का ज्ञान कैसे दिया गया वो एक अलग प्रक्रिया है उसको और विस्तार से देखेंगे लेकिन ये ज्ञान ईश्वर का है मनुस्मृति में भी आता है और भी ग्रंथों में आता है सृष्टि के प्रारंभ में ये ज्ञान दिया गया और ईश्वरीय ज्ञान तो वही हो सकता है जो मानव सृष्टि के प्रारंभ से हो यदि हम ये मानते हैं किसी अन्य ग्रंथ को ये ईश्वर की वाणी है और बाद में आया ईश्वर तो के लिए तो सब आत्माएं समान हैं, सब उसके पुत्र हैं सभी मनुष्य तो वो ज्ञान बीच में क्यों दिया पहले क्यों नहीं दिया प्रारंभ में क्यों नहीं दिया सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर न्यायकारी है तो उसका ज्ञान कब आना चाहिए बाद में आना चाहिए पहले आना चाहिए पहले ही प्रारंभ से आना चाहिए क्योंकि वेद क्या है इस सृष्टि में जीने की विधा है जिसने इस सृष्टि को बनाया है जिसने मनुष्यों को बनाया है प्राणियों को बनाया है या कैसे रहें क्या करें ये विधान तो बताना चाहिए या परमात्मा यूं ही भेज देगा बिना ज्ञान के और फिर जो उल्टा सीधा करेगा तो दंड देता रहेगा ऐसा नहीं है परमात्मा पहले बताता है पहले विधान देता है कैसे रहना है कैसे करना है वो ज्ञान दिया है उसने मनुष्यों को अब उसके नियम हमारे ऊपर कर्म-फल व्यवस्था लगती है तो ये वेद ज्ञान आना है तो सृष्टि के प्रारंभ में ही आना है चलो सृष्टि के प्रारंभ में भी वो नहीं मानते बोले अच्छा कौन सा ग्रंथ सबसे प्राचीन है कोई दूसरा ग्रंथ है वेद के अतिरिक्त वो भले ही इसका समय कुछ भी मानते हो छोड़िए हमारे अनुसार तो सृष्टि के प्रारंभ से यह दिया हुआ है वो नहीं मानते नहीं मानते लेकिन इतना तो वो भी मानते हैं कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ है इससे पहले को, कोई कोई ग्रंथ प्रमाणित नहीं है किसी भी तरह वो से वो आधुनिक ढंग से नास्तिक है जो भी जिस भी ढंग से देखते हैं तो यदि ईश्वर कृत रचना कोई हो सकती है तो वेद ही हो सकते हैं बाकी सबके साथ में मनुष्यों के नाम जुड़े हुए हैं अभी के नाम जुड़े हुए हैं कुछ सौ सालों के कुछ एक सालों के कुछ सौ सालों के जिन ग्रंथों को माना जाता है ईश्वरकृत है वहां उनके साथ मनुष्यों के नाम जुड़े हुए और ये कृत है ईश्वर कृत वही ग्रंथ हो सकता है जिसमें सृष्टि क्रम के विपरीत बातें न लिखी क्रम के अनुकूल ही हो क्योंकि जिस सृष्टि का रचयिता परमात्मा है उसी वही वेदों का भी रचयिता है दोनों में भेद नहीं होना चाहिए नहीं हो सकता वो वेद के अंदर हमें पुष्टि मिलती है तो इन सब कुछ साधनों से हम कह सकते पुष्टि कर सकते तो वेद का स्वयं का प्रमाण अन्य बहुत सारे ग्रंथों का प्रमाण है कि ये ईश्वर कृत है ऐसे किसी प्राचीन ग्रंथ का कोई नाम बताएं जिसमें जो हजारों साल पुराने भी हैं जिसमें लिखा हो कि ये इस मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है कोई प्रमाण बताएं? बताए आप मनुष्यकृत कह रहे हो आपका क्या आधार है हम तो प्रमाण दे रहे हैं आपका क्या आधार है केवल यही कि नहीं मनुष्य नहीं बनाया उनसे भी पूछना चाहिए आपके पास क्या आधार है वही हमारे से पूछते रहे और हमारे को इधर उधर घुमाते रहे नहीं हम भी अपना प्रमाण देंगे लेकिन उनसे भी पूछेंगे उनको भी पता लगना चाहिए कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं मनुष्य कृत तो आज का विषय इतना ही रखते हैं इसको और आगे देखेंगे प्रण साधार विवादन